उपस्थित साधक साधिकाओं, धर्म प्रेमी सज्जनों यदि दर्पण मलिन होता है तो सुंदर चेहरा भी गंदा दिखता है कुरूप दिखता है इसी प्रकार से यदि हमारा मन अपवित्र है तो हम आत्मा शुद्ध स्वरूप होते हुए भी दुखी रहते हैं अवगुणों से युक्त रहते हैं और मन की अपवित्रता हटती है परम पिता परमेश्वर की उपासना करने से ध्यान करने से इसलिए आइए हम अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से परम पिता परमेश्वर की उपासना का अनुष्ठान करें अपने मन की अविद्या को हटाने के लिए अपवित्रता को हटाने के लिए ताकि हम अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो सके तो उपासना के लिए सुसज्जित होंगे सीधे होकर बैठिए आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए अपने मन को शांत एकाग्र बनाइए चंचलता से रहित कीजिए स्थिर होकर बैठना है हिलना टुलना नहीं है कोई भी बाह्य वृत्ति नहीं उठानी है परम पिता परमेश्वर की अनुभूति बनानी है अब उनके मुख्य नाम ओम का उच्चारण करना है साथ में ओम शब्द का अर्थ पर भी विचार करना है और हम ईश्वर को परमपिता परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं जो कि हमारे साथ हैं ऐसी अनुभूति बनानी है श्वास भरिए मेरे साथ कहिए हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। आप सर्व रक्षक हैं आपकी कृपा से हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं हमें सफलता प्रदान कीजिए प्राणायाम का संपादन करेंगे आप विधि जान गए हैं एक प्राणायाम करना है प्रारंभ कीजिए यथा सामर्थ्य मूलबंध लगाया जाता है अर्थात मूल इंद्रिय को ऊपर संकुचित किया जाता है प्राणों को बाहर फेंकते हैं मन में ओम का जप करना है ओम ओम जब घबराहट होने लगे धीरे धीरे प्राणों को अंदर लेना है कम से कम तीन और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम कर सकते हैं प्राणायाम करने के लिए करने से पहले इस विषय में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए इसके लिए यहां से प्रकाशित पुस्तकों की आप सहायता ले सकते हैं अब प्रत्याहार की स्थिति बनाइए इंद्रियों को अपने वश में रखना है इंद्रियों का विषयों से संपर्क हटा देना है बाह्य विषयों से अनावश्यक विषयों से धारणा लगाएंगे शरीर में किसी एक स्थान का चयन करके मन को उस स्थान पर स्थिर करना है एकाग्र करना है हृदय मस्तक कंठ भ्रू आदि उसी स्थान की अनुभूति बनाए रखनी है मानसिक सज्जा करेंगे मन को शांत रखना है आत्मविश्वास उत्पन्न कीजिए कि हम मन पर नियंत्रण रख सकते हैं मन जड़ है मन से विचार मैं आत्मा उठाता हूं अपनी इच्छा और प्रयत्न को अपने नियंत्रण में रखें सांसारिक संबंधों को भुला देना है सांसारिक विचारों को भुला देना है परमपिता परमेश्वर की अनुभूति बनानी है जीवन के लक्ष्य पर विचार करना है हमारे जीवन का लक्ष्य है परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति समस्त दुखों से छूटना और अन्यों को छुड़ाना पूर्ण सुख की प्राप्ति करना और अन्यों को करवाना परमपिता परमेश्वर के महत्व पर विचार कीजिए परमेश्वर आपके बिना जीवन कच्ची ईंट के समान है जैसे कच्ची ईंट ईंट के समान तो दिखती है पर उससे मकान नहीं बनाया जा सकता इसी प्रकार से हम मनुष्य मनुष्य तो दिखते हैं पर आपके बिना हम दिव्य गुणों से युक्त नहीं हो सकते हैं हे परमेश्वर आप अग्नि स्वरूप हैं ज्ञान स्वरूप हैं आपकी कृपा से हम तप कर दृढ़ बनते हैं संकल्पों और व्रतों पर अड़िग रह सकते हैं तभी हम अपनी अविद्या का नाश कर सकते हैं आपकी कृपा से ही हम दिव्य गुणों को धारण कर सकते हैं परम पिता परमेश्वर की अनुभूति बनाए रखनी है संकल्प लेना है मेरे साथ कहिए हे परमेश्वर हम संकल्प लेते हैं कि उपासना काल में बाह्य वृत्तियों को नहीं उठाएंगे हे परमेश्वर हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम इस संकल्प को पूरा कर सकें आलस्य प्रमाद नहीं करना है सतर्क सावधान रहना है अब प्रकृति का संसार का चिंतन करेंगे हे परमेश्वर आपने यह सारा संसार प्रकृति से बनाया है मैं अविद्या के कारण धन में भूमि में मकान में खाने पीने में घूमने फिरने में पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा ऐसा समझता हूँ इन चीज़ों से पूर्ण तृप्ति हो जाएगी अविद्या के कारण ऐसा समझता हूँ हे परमेश्वर किंतु प्रकृति से इन साधनों से पूर्ण सुख और तृप्ति की प्राप्ति होना असंभव है हे परमेश्वर पूर्ण सुख की प्राप्ति केवल आपसे ही संभव है इसलिए हम आपकी शरण में आ रहे हैं हे परमेश्वर समस्त दुखों से छूटने के लिए यह प्रकृति साधन है हम इस साधन में ही आसक्त हो जाते हैं प्रकृति रूपी साधन में राग उत्पन्न कर लेते हैं इसमें आसक्त हो जाने के कारण ही हम इसके बंधन में आ जाते हैं शरीर रूपी जन्म मरण रूपी बंधन में आ जाते हैं हे परमेश्वर यह प्रकृति साधन है साध्य नहीं हम इसे साध्य ना समझें हम अपना सारा जीवन केवल इसकी प्राप्ति में ना लगा देवे हम इसे साधन मानकर इसका प्रयोग कर आपकी प्राप्ति में लगाए आत्मा का चिंतन करना है स्वयं की अनुभूति बनाइए कि मैं आत्मा हूं मैं कुछ हूं और इस शरीर से पृथक हूं मेरा कभी नाश नहीं होता है मैं इस शरीर में हूँ और इस शरीर से एक दिन निकल जाऊंगा मैं आत्मा हूँ इस शरीर से पृथक हूँ यह शरीर जड़ है मैं आत्मा चेतन हूँ यह शरीर नाशवान है मैं आत्मा अविनाशी हूँ यह शरीर अनित्य है मैं नित्य हूँ यह शरीर अवयवों से मिलकर बना है मैं अवयवों से मिलकर नहीं बना हूं यह शरीर साकार है मैं निराकार हूं यह शरीर परिवर्तनशील है बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था किंतु मैं आत्मा परिवर्तनशील नहीं हूं मैं आत्मा अपरिणामी हूं परमेश्वर मैं अविद्या के कारण इस शरीर रूपी बंधन से बंधा हूं मुझे तत्व ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने स्वरूप को जान जाऊं अपने को जान जाऊं स्वयं को जानने के बाद ही हे परमेश्वर मैं मन इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता हूं आपसे प्रार्थना है मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं मन इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकूं। मेरी इंद्रिया हूँ सदा मेरे वश में मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो भवर में है नैया इसे पार कर दो हे प्रभु आपकी कृपा से ही मैं इस दुख रूपी संसार से पार हो सकता परमपिता परमेश्वर से संबंध बनाना है वेद मंत्र के माध्यम से परमपिता परमेश्वर हमारे परम सखा हैं मित्र है ओ। विषण कर्मा पश्यत य्रता पशे इंद्रस्य सखाइंद्रुज्य सखा <coughs> विष्णु कर्माणि पश्यत हे परमेश्वर हम आपके कर्मों को देखें यो व्रता पश पशे हम आपके कारण ही व्रत नियमों के अनुष्ठान करने में समर्थ हुए हैं इंद्र युज्यह सखा हे परमेश्वर आप हम जीवात्माओं के सबसे उत्तम सबसे परम मित्र हैं सखा है हम विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर के कर्मों को देखें हे परमेश्वर हे सर्वव्यापक परमेश्वर हम आपके कर्मों को देखें आप हमें वेदों का ज्ञान देते हैं आप हमें कर्मों का फल देते हैं असंख्य जीवात्माओं के कर्मों को सतत देखते रहते हैं और न्यायपूर्वक फल देते हैं हे परमेश्वर आप इस सृष्टि की रचना करते हैं पालन करते हैं प्रलय करते हैं आप हमारे कल्याण के लिए इस संसार की रचना करते हैं हे परमेश्वर आप ही सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नाना प्रकार के तारे बनाते हैं हे परमेश्वर आपने इस पृथ्वी से तेरह लाख गुना बड़ा यह सूर्य बनाया है और ऐसे ऐसे अरबों सूर्य बनाए हैं अरबों सूर्यों की आकाश गंगा होती है ऐसी आपने अरबों आकाश गंगाए बनाई हैं हे परमेश्वर इतने विशाल ब्रह्मांड को आप बनाते हैं इसका संचालन करते हैं आपकी शक्ति कितनी महान है हे परमेश्वर! आप ही विभिन्न प्रकार की औषधिया वनस्पतियां बनाते हैं हे परमेश्वर आपने रंग बिरंगे पुष्प बनाए हैं तरह तरह की सुगंध से युक्त पुष्प बनाए हैं रंग बिरंगे फल बनाए हैं तरह तरह के स्वाद रस वाले फल बनाए हैं हे परमेश्वर आपने ही नाना प्रकार की धातुएं बनाई हैं, सोना चांदी हीरा आदि आपने ही तरह तरह के मौसम बनाए हैं ऋतुए बनाई हैं। आपने ही तरह तरह की वायु बनाई है तरह तरह की गैसें बनाई हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हे परमेश्वर आपने ही हमारा शरीर बनाया है शरीर के अंग बनाए हैं हृदय फेफड़े गुर्दे नाक कान आँख पाचन तंत्र मस्तिष्क तंत्र हे परमेश्वर आपने इस शरीर में कितनी विचित्र व्यवस्थाएं की है आंखों आख, की रक्षा के लिए पलके बनाई हैं हम दुर्गंध युक्त सड़ा गला भोजन ना खावें इसलिए आपने मुख के ऊपर नाक की व्यवस्था की है आपकी व्यवस्था अद्भुत है आपने कठोर दांत के बीच में कोमल जीभ बनाई है हे परमेश्वर विष्णु कर्माणि पश्यत हम आपके कर्मों को देख रहे हैं आपके अद्भुत नियम अनुपम नियम दिव्य व्यवस्थाएं देखकर हे परमेश्वर हमारा हृदय आपका प्रशंसक हो जाता है हे परमेश्वर, आपकी कृपा से ही हम नाना प्रकार के व्रतों का अर्थात सत्य धर्म न्याय का आचरण कर पाते हैं आप ही हमारे परम सखा हैं मित्र हैं हे परमेश्वर आप हमारी सदैव रक्षा करते हैं आप न्यायकारी हैं जो हमारे जो हमसे अन्याय करता है उससे हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर आप न्यायकारी हैं जब के माध्यम से परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप को याद रखते हुए ओ परमेश्वर हे सर्वरक्षक आप न्यायकारी हैं कर्म दृष्टा है कर्म फल प्रदाता है आप पक्षपात रहित होकर राग द्वेष से रहित होकर न्याय करते हैं हे परमेश्वर हमें भी न्यायकारी बनाइए पक्षपात रहित होकर राग द्वेष से रहित होकर जीवन यापन कर सकें, ऐसा ज्ञान बल सामर्थ्य प्रदान कीजिए परम पिता परमेश्वर से उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है गायत्री मंत्र के माध्यम से श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है भावना भी बनानी है अर्थ का स्मरण भी करना है ओ भू मरी धियों यो न प्रचोदया तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तुझसे दाता मिभो संध्या के माध्यम से हमें ईश्वर का ध्यान करना है मंत्रों के द्वारा ओ शनो देवी रभीष्टया आपो भवंतु पीत शनो रभी श्रवंतु ओम श्रोत्रम श्रोत्रम चक्षुचु शोत्रोत्र ओम पुनातु कंठे ओम मह पुना हृदय ओम कम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र परमेश्वर, आपकी कृपा से हमें यह जीवन प्राप्त हुआ है आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमें मनोवांछित सुख और पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए हे परमेश्वर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि हम आपकी कृपा से संपन्न कर सकें। आपकी कृपा से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, हे परमेश्वर हमारा शरीर इंद्रिया सभी स्वस्थ रहे बलवान रहें, रहें दृढ़ रहे पवित्र रहे ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है मंत्रों का उच्चारण करेंगे ओम ओ रिधा ततो रात्रियजा संवत्सरो अजयत अहो रात्र विदधत विश्व मिष् वसी सूर चंद्रमसो धाता यहामकयत दिवच पृथिवी चातरीक्ष मथो स्व ओम शनो देवी रभीष्टया आपो भवतु शन्यो रि श्रवंतु न हे परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं न्यायकारी हैं आपने ही इस संसार की रचना की है हे परमेश्वर हम कदापि पाप कर्म ना करें अन्यथा आप हमें दुख रूपी दंड देते हैं हे प्रभु हम पर सुख की वर्षा कीजिए हम आपकी शरण में हैं। मनसा परिक्रमा मंत्रों का उच्चारण करेंगे ओ प्रची दि गग्निपति रो रक्षिता देश नमो पति्यों नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐस्तु योस्मा व्यम देशोजेद दक्षिण दिगिंद्रोधिपतिरश्चिराज रक्षिता पे्यो नमोधिपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त येष्ट वय वोजं दीची दिग्वुणिपतिदाकु रक्षितामोधिपति्यो नमो, नमो रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नम एभ्योस्तु वीस्त वोजं उदी ची दिख सोमोिपतिजो रक्षिताशन ऋषव ते नमोिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो नमा नम अस्तु वे स्मस्तंभोजं ध्रुवा दिष्णुधिपतिष्रीव रक्षितामोधिपति्यो नमो नमः रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्वेष्टम वेस्म स्त वोजेद ऊर्ध्वा दिगृहस्पतिरधिपतिश्वि रक्षिता वर्षमीष वेभ्यो नमः पति्यो नम रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नम ऐस्त येष वोज भेद ओ उम तमस स्परी स्व पश्यत उत्तर देवं सूर्यम गजम उदुत जातवेदसम दहं के दृशे विश्वाय सूर्य चित्रुदादनीकम चक्षुर्मुस् आ पृथ्वी अंतरीक्ष सूर्य आत्मा जगत स्थुष्च स्वाहा तुरदेवि पुस्ताुक्रमुचर पशेम शरद शत जीवेम शरद शत शुणुयाम शरद शत बभ्रवाम शरद शतम दीनाम शरद शत भूयशरद भूर्भुव स्व तत्सुरी वस्या धीमे धियों न प्रचोदया हि ईश्वर दयानिधेकृपया नकोपासना कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाण सद सिर्भविन्न ओ नम शंभवा नमः नमः नमः नम शिवाय शिवतराय चा शाति शाति परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं आप अग्नि स्वरूप हैं अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं आप इंद्र हैं ऐश्वर्य से युक्त हैं आप वरुण हैं सर्वोत्तम हैं आप सोम हैं अर्थात शांति प्रदाता हैं आप विष्णु अर्थात सर्वव्यापक हैं आप बृहस्पति अर्थात इस ब्रह्मांड के पालक हैं आप हमारे चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र विद्यमान हैं आप सभी दिशाओं के स्वामी हैं हे परमेश्वर आप नाना प्रकार के साधनों के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे हैं हे परमेश्वर हम इन सभी साधनों का पदार्थों का सदुपयोग करेंगे हम आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं आपको बारंबार नमस्कार करते हैं हे प्रभु आप न्यायकारी हैं हमें आप पर पूर्ण विश्वास है हे परमेश्वर हम किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे सबसे यथा योग्य धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेंगे हे परमेश्वर आप दिव्य गुणों से युक्त हैं आप काम क्रोध के नाशक बल हैं आप विद्वानों के धर्मात्माओं के हितकारी हैं हे परमेश्वर आप दीवलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक के रक्षक हैं हे परमेश्वर हम आपकी शरण में हैं हम आप का साक्षात्कार करना चाहते हैं आपकी अनुभूति करना चाहते हैं हम पर कृपा कीजिए हे परमेश्वर हमारे दुखों को दूर कीजिए हमें संपन्न बनाइए समृद्ध बनाइए स्वस्थ बनाइए हे hey, परमेश्वर हमें दीर्घायु बनाइए आपकी कृपा से हम आनंदित रहें और अन्यों को आनंदित कर सकें हे परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दीजिए सद्ज्ञान दीजिए हम आपकी कृपा से दिव्य गुणों को धारण करें हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम अन्यों के दोषों को ना देखें अन्यों के गुणों को देखें और स्वयं के दोषों को देखकर उन्हें दूर कर सकें ऐसा सामर्थ्य दीजिए हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम सत्य धर्म न्याय पर चल सकें परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना कीजिए साथ ही साथ प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर हम आपकी कृपा से मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकें अपने आत्म स्वरूप को जान सकें, हम पर कृपा कीजिए आपकी कृपा से हम आनंदित रहें और अन्यों को आनंदित कर सकें। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमें यह जीवन मिला है आपकी कृपा से हमें यह अवसर मिला है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कृपा से हम कुछ आपका ध्यान उपासना कर पाए इसके लिए धन्यवाद परम पिता परमेश्वर का सुमिरन करने से उनके नाम का सुमिरन करने से सुख की प्राप्ति होती है इन्हीं भावों को लेकर हम एक भजन गाएंगे तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आ तेरी कृपा को मैंने पाया तेरी दया को मैंने पाया तेरी कृपा को मैंने पाया तेरी दया को मैंने पाया तेरे नाम का कसुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया तेरे नाम का सुरन करके मेरे मन में सुख भर आया दुनिया की ठोकर खाकर जब मैं हुआ बेसहारा दुनिया कर खाकर जब मैं हुआ बेसहारा ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा ना पाकर अपना कोई जब मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया तेरी कृपा को मैंने पाया सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया तेरे नाम का कसिमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया तू संग में था नित मेरे ये न देख न पाए संग में था नित मेरे ये ने ना देखना पाये चंचल माया के रंग में ये ने न रहे लिपटाए चंचल बार गिरा हूं तूने पग पग मुझे उठाया मैं जितनी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया तेरी कृपा को मैंने पाया तेरी दया को मैंने पाया तेरी दया को मैं पाया तेरे नाम कसुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया तेरे नाम कसुमिरन करके मेरे मन में सुख भर तेरी कृपा को मैंने पाया तेरी दया को मैंने पाया तेरी कृपा को मैं पाया तेरी दया को मैंने पाया तेरी कृपा को मैंने पा में तेरी दया को में पाया पाया अब हम विराम करते हैं अपनी हथेली से आंखों को ढक लीजिए धीरे धीरे आँखों को खोलना मौन और गंभीरता बनाए रखिए सबको सादर नमस्ते